श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद ब्यासी सुरेंद्र के घर में महोत्सव श्रीयु सुरेंद्र के बगीचे में आज श्री राम कृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं रविवार ज्येष्ठ कृष्ण 6 पंद्रह जून अठारह श्री राम कृष्ण आज सुबह नौ बजे से भक्तों के साथ आगन बना रहे हैं सुरेंद्र का बगीचा कलकत्ते के पास काकुड़गाछी गाँव में है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 कीर्तनिया पहले चंद्रिका गा रहे हैं गौरांग ने संन्यास धारण किया है वे कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए हैं उन्हें न देखकर नवदीप की भक्त मंडली विलाप कर रही है यही गीत कीर्तनया गा रहा है श्री राम कृष्ण को भावावेश है एकाएक खड़े होकर बड़े ही करुणापूर्ण स्वरों में एक पद गाने लगे सखी तू मेरे प्राण वल्लभ को मेरे पास ले आ या मुझे ही वहीं छोड़ आ श्री रामकृष्ण को राधिका का भाव हो गया है ये बातें कहते ही उनकी जबान रुक गई देह निष्पन्ध हो गई और आंखें अर्थ निर्मिलित रह गई उनका बाह्य ज्ञान बिल्कुल जाता रहा वे समाधिमग्न हो गए बड़ी देर बाद श्री राम अपनी साधारण दशा में आए फिर वही करुण स्वर कहते हैं सखी उसके पास ले जाकर तू मुझे खरीद ली मैं तेरी दासी हो जाऊँगी कृष्ण का प्रेम मुझे तू ही नहीं तो सिखाया था प्राणवल्लभ कीर्तनियों का गाना होने लगा श्रीमती कह रही हैं सखी मैं यमुना में पानी भरने न जाऊंगी कदम्ब के नीचे प्रिय सखा को मैंने देखा था उसे देखते ही मैं विवल हो जाती हूं श्री राम कृष्ण को फिर आवेश हो रहा है दीर्घ सास छोड़कर कातर भाव से कह रहे हैं आहा कीर्तन हो रहा है श्री राधा की उक्ति कीर्तन का भाव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 कन्हैया जैसे गुणागार को मैं किसे दे जाऊं? परंतु देख राधा के देह को जला न देना पानी में भी उसे प्रवाहित न करना वह कृष्ण के विलास की, की देह हैं उसे तमाल की हिडाल पर रखना क्योंकि कृष्ण भी काले हैं और तमाल की डाल भी काली है श्री राधा मूर्छित हो गई ज्ञान जाता रहा जीवन की संगणी ने आँखें भी मूंद लीं कोई सखी उनकी देह में चंदन लगाती है और कोई दुख के आंसू बहा रही है कोई उसके मुंह पर जल सिंचन भी करती है उन्हें मूर्छित देख सखियां कृष्ण का नाम ले रही हैं कृष्ण का नाम सुन उन्हें चेतना हो आई तमाल देखकर वे सोचती हैं कि कहीं कृष्ण तो सामने आकर नहीं खड़े हो गए सखियों ने सलाह करके मथुरा में कृष्ण के पास एक दूती को भेजा समवयस्क किसी मथुरा निवासिनी से उसका परिचय हो गया गोपियों की दूती ने कहा मुझे बुलाना न होगा वह आप ही आ जाएंगे जहाँ पर कृष्ण हैं वही मथुरा निवासिनी के साथ वह दूती जा रही है वह रास्ते में विकल हो रो कृष्ण को पुकार रही है हे गोपियों के जीवनाधार तुम कहाँ हो प्राणवल्लभ राधावल्लभ लज्जा निवारण हरि एक बार तो दर्शन दे दो मैंने बड़ा गर्व करके इन लोगों से कहा है कि तुम आप ही मिलोगे गाना मधुपुर की नागरी हंसकर कहती है ए गोकुल की गोप कुमारी सातवें द्वार के उस पार राजा रहते हैं क्या तू वहाँ तक जाएगी और तू जाएगी भी कैसे तेरी हिम्मत देखकर तो मुझे लाज आती है उसकी ये बातें सुनकर दूती दुखित हो कृष्ण को पुकारने लगी हे गोपियों के जीवन हे नागर हाय तुम कहाँ हो दर्शन देदाशी के प्राणों की रक्षा करो हे hey गोपियों के जीवन तुम कहाँ हो इतना सुनते ही श्री कृष्ण समाधि मग्न हो गए अंत में कीर्तनिये ऊँचे स्वर से कीर्तन गाने लगे श्री राम कृष्ण फिर खड़े हो गए समाधि मग्न कुछ होश आने पर अस्पष्ट स्वरों में कह रहे हैं कीटन कीटन कृष्ण कृष्ण भाव में भरपूर मग्न है पूरा नाम उच्चारण नहीं कर सकते राधा कृष्ण का मिलन गीत कीर्तनिये गा रहे हैं श्री राम कृष्ण भी गाते हैं राधा खड़ी है अंग झुकाए हुए श्याम के बाई और मानो तमाल को घेर कर अब नाम कीर्तन होने लगा होल करताल लेकर अब कीर्तनिये एक साथ गाने लगे भक्तगण पागल से हो गए श्री राम कृष्ण नृत्य कर रहे हैं उन्हें घेर कर भक्तगण भी आनंद से नाच रहे हैं सब लोग जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद कह रहे हैं कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने जरा देर के लिए आसन ग्रहण किया इसी समय निरंजन आए और श्री रामकृष्ण को भूमिष्ट हो प्रणाम किया श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर ही खड़े हो गए आनंद से श्री रामकृष्ण की आंखें उज्जवल हो गई कहा तू आ गया मास्टर से देखो यह लड़का बड़ा सरल है सरलतापूर्व जन्मार्जित बहुत बड़ी तपस्या का फल है कपटाचार पटवारी बुद्धि इन सब के रहते ईश्वर प्राप्ति नहीं होती देखा नहीं ईश्वर उसी वंश में उतार लेते हैं जहाँ सरलता पाई जाती है दशरथ कितने सरल थे नंद श्री कृष्ण के पिता कितने सरल थे अब भी आदमी कहते हैं आहा कैसा सरल है मानो नंद घोष हो निरंजन से देख तेरे मुंह पर स्ही आ गई है तू तो ऑफिस का काम करता है ना इसीलिए ऑफिस में हिसाब किताब करना पड़ता होगा और भी कितने ही तरह के काम होंगे सब समय सोचना पड़ता होगा संसारी आदमी जिस तरह नौकरी करते हैं तू भी वैसे ही करता है परंतु कुछ भेद है तूने अपनी माँ के लिए नौकरी की है माँ गुरु है ब्रह्ममयी की मूर्ति है अगर बीबी और बच्चों के लिए तू नौकरी करता तो मैं कहता तुझे धिक्कार है सौ बार धिक्कार है मड़ी मल्लिक से देखो यह लड़का बड़ा सरल है परंतु आजकल कुछ झूठ बोलने लगा है यही इतना दोष है उस दिन कह गया आऊँगा परंतु फिर ना आया निरंजन से इसी पर राखाल कहता था एड़े दाह में आकर तूने क्यों नहीं भेंट की निरंजन मैं एड़े दाह में बस दो दिनों के लिए आया था श्री राम कृष्ण निरंजन से ये हेड मास्टर हैं तो उससे मिलने गए थे मैंने भेजा था मास्टर से क्या उस दिन बाबू को मेरे पास तुमने भेजा था श्री राम पश्चिम कमरे में दो चार भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं उसी कमरे में कुछ टेबल और कुर्सियाँ इकट्ठी की हुई रखी थी श्री कृष्ण टेबल के सहारे खड़े हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से आहा गोपियों का कैसा अनुराग है तमाल देखकर प्रेम से विफल हो गई एकदम प्रेमोन्माद श्री राधा की विराग्नि इतनी प्रचंड थी कि आँख के आँसू भी उसके ताप में सूख जाते थे पानी बनने से पहले ही वाष्प होकर उड़ जाते थे कभी कभी दूसरे को उनके भाव का कुछ पता ही नहीं चलता था बड़े तालाब में हाथी के धँसने पर भी दूसरों को पता नहीं चलता मास्टर जी हाँ गौरांग का भी यही हाल था वन देखकर उन्होंने उसे वृंदावन सोचा था और समुद्र देखकर यमुना श्री राम कृष्ण आह उस प्रेम का एक बुंद भी अगर किसी को हो गया कैसा अनुराग है कैसा प्यार सिर्फ सोलह आने अनुराग नहीं पाँच चवन्ने और पाँच आने प्रेमोन्माद इसी का नाम है बात यह है कि उन्हें प्यार करना चाहिए तो फिर तुम चाहे जिस मार्ग पर रहो <ख़ाँ> साकार पर ही विश्वास करो या निराकार पर ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं इस बात पर चाहे विश्वास करो या न करो उन पर अनुराग रहने से ही काफ़ी है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 जैसे लोग इस बगीचे में आया जाया करते हैं और ये सब तकिए वे अपने काम मिलाते हैं इसीलिए शायद श्री राम कृष्ण ने उस मंत्र का उच्चारण कर तकिए को शुद्ध कर लिया भवनाथ मास्टर आदि उनके पास बैठे हैं समय बहुत हो गया है परंतु भोजन आदि का बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ श्री रामकृष्ण बालक स्वभाव हैं कहा क्यों जी अभी तक कुछ देता क्यों नहीं सुरेंद्र ने कहा एक भक्त श्री रामकृष्ण के प्रति साहस्य महाराज अध्यक्ष राम बाबू हैं वे ही सब देखभाल करते हैं सब हंसते हैं श्री रामकृष्ण हंसते हुए राम अध्यक्ष है तब तो हो चुका एक भक्त जी राम बाबू जहाँ अध्यक्ष होते हैं वहाँ प्राय यही आल हुआ करता है सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण से सुरेंद्र कहाँ है आह सुरेंद्र का स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया है बड़ा स्पष्ट वक्ता है बोलते समय किसी से दबता नहीं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 लोगों को खिलाना एक तरह से उन्हीं की सेवा नहीं है सब जीवों के भीतर वे अग्नि के रूप में विराजमान है खिलाना अर्थात उनमें आहुति देना परंतु इसलिए बुरे आदमी को न खिलाना चाहिए ऐसे आदमी जिन्होंने बेबेजार आदि महापातक किया हो घोर विषयाशक्त आदमी हो घोर विषयाशक्ति आदमी जहाँ बैठ कर भोजन करते हैं वहाँ सात हाथ तक की मिट्टी अपवित्र हो जाती है